मूर्ति वेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओ शांति शांति शांति सामवेद तलवकार तलबकार शाखिया के इसमें हम लोग विचार कर रहे थे प्रतिबोध विदितं आत्मना, आत्मना बिंदते बीरियम विद्या बिं... बिंदते अमृतम इसमें सिद्धांत मत हो गया प्रतिबोध विदितम अर्थात प्रत्येक वृत्ति ज्ञान का साक्षी जो है जब वो विदित उस प्रकार की ज्ञात हो जाता है तब वही मतम मतम अर्थात वास्तव वही ज्ञान हुआ इस प्रकार की जिसको ज्ञान हो जाता है प्रत्येक वृत्ति का जो साक्षी है वही वास्तव हमारा स्वरूप है जिसको इस प्रकार ज्ञान हो जाता है अमृतत्व बिंदत तो ज्ञान हो जाने से अमृतत्व कैसे हो गया कहते हैं ज्ञान हो जाने से आत्मनिष्ठ हो जाएगा तो आत्मा अर्थात जो साक्षी है उसमें तात्म्य हुआ हम वही है नित्य पदार्थ इस प्रकार के आत्मनिष्ठ हो जाने से अमृतत्व प्राप्त करता है और ये आत्मनिष्ठ कैसे हो गया कहते हैं विद्या इसलिए कहा जाता है कि विद्या अमृतम विद्या अमृतम विद्या बिन्दते अमृतम तो विद्या से आत्मनिष्ठ आत्मनिष्ठ से अमृतत्व अभी इसमें अन्य अन्य मतो दिखाया जा रहा है प्रथमे कणाद मत अर्थात आत्मा आत्मा ज्ञान का कर्ता है इस प्रकार की वो लोग मानते हैं सिद्धांति कहता है कि ज्ञान का साक्षी है ज्ञान अर्थात वृत्ति वृत्ति का साक्षी है वो कहते हैं कि वृत्ति का कर्ता है जब वृत्ति उत्पन्न होता है आत्मा में तब आत्मा सविशेष हो जाता है नहीं है तो निर्विशेष हो जाता है सिद्धांति इस प्रकार मानेंगे सविशेष निर्विशेष तो विकारी हो जाएगा सवयव होगा अनित्य हो जाएगा ये सब दोष आएगा आगे दूसरा मत दिखा रहे हैं जैसे बौद्ध वाले कहते हैं ऐसा अर्थात आत्मा स्व संवेद्य तो सिद्धांत यहाँ कहता है कि अगर स्वसंवेद्य होगा तब उसमें कर्तिकर्म ये विरोध होगा पूर्व पक्ष कहा कि जैसे बौद्ध लोग मानते हैं तो उनको तो ये कर्तिकर्म दोष वो तो उन लोग स्वीकार नहीं करते तो आप उस प्रकार क्यों नहीं मानते हैं सिद्धांत अभी उसका निराकरण करता है वो तो एक बात मानते हैं कि स्वसंवेद्य होता है स्वयं स्वयं को जान लेता है ये तो कोई स्वीकार नहीं करेगा कर्तिकर्म विरोध हो जो करता होगा वो कर्म नहीं होगा और दूसरे बात तो उनका सिद्धांत में इतने सारे त्रुटियां हैं तो क्या दिखाएं तो सिद्धांति अभी वो दिखा रहा है वो लोग कहते हैं कि जो वृत्ति ज्ञान होता है उसी को लोग ज्ञान कहते हैं वही आत्मा है और वो क्षणिक है क्षणिक जो होगा वो नित्य कैसे होगा और सारे शास्त्र कहते हैं आत्मा नित्य है इसलिए उनका जो सिद्धांत है वो तो वेद विरोधी हो गया ये विचार हम लोग का चल रहा था टीका में चतुर्थ पंक्ति में हम लोग देख रहे थे अतः स्वात्मनि स्वयं एव विज्ञानम प्रत्यक्षम चेत स्वात्मनि अर्थात तो स्वात्मा विषय का आत्मा को विषय करने वाला कौन विषय करेगा कहते हैं वही विज्ञान उनका तो वही क्षणिक है और वही विज्ञान है तो स्वयं स्वयं को विषय करेगा और वो भी प्रत्यक्षम चेत प्रत्यक्ष होगा तो वर्तमान क्षण सत्वम सत्व आत्मा को स्वयं आत्मा वे ज्ञान है क्षणिक ज्ञान वो क्षणिक ज्ञान स्वयं अपने आप को अगर विषय करेगा तो वो ज्ञान वर्तमान क्षण मात्र एक क्षण ही रहेगा ऐसे वो लोग भी कहते हैं एक क्षण ही रहता है इसका छह नंबर टिप्पणी देखिए वर्तमान क्षण मत स्यादिति सियादि सत्व प्रमाणाधीनवात सत्व में क्या अर्थात कैसे कहेंगे कि ये वस्तु है कहते प्रमाण अधीन प्रमाण अगर उसको अर्थात विषय कर देता है तब कहा जाएगा कि हाँ वस्तु है प्रमाण अधीनवा और प्रत्यक्ष प्रमाणन च वर्तमान क्षण मात्र विषयीकरणा प्रत्यक्ष प्रमाण केवल वर्तमान क्षण क्षण अर्थात क्षण विशिष्ट वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान क्षण विषय को वर्तमान क्षण में विद्यमान को ही विषय करेगा इसलिए अगर आप कहेंगे कि आत्मा अर्थात उनका मत में ज्ञान वो प्रत्यक्ष होता है उसी ज्ञान के द्वारा अर्थात वर्तमान क्षण एक क्षण ही रहेगा एक क्षण रहेगा और दूसरा आगे कहते हैं टीका में सो सोसंवेद्य साक्षिण अनंगीकारात वही जो क्षणिक ज्ञान है वही अपने आप को जानता है इसलिए इससे भिन्न कोई नित्य अन्य साक्षी है ऐसे वो स्वीकार नहीं करते जैसे वेदांति कहता है वेदांति भी वृत्ति ज्ञान को क्षणिक कहेगा क्षणिक तीन क्षण रहे एक क्षण रहे वो बात अलग है अनित्य कहेगा किन्तु इस वृत्ति ज्ञान को जानने वाला और एक नित्य साक्षी वेदांति स्वीकार करता है और वो लोग साक्षिण अनंगीकारात् स्वीकार नहीं करते नहीं करने से सिद्धांत कहते कि च चाह जो आपका ज्ञान है क्षणिक है और उससे कोई भिन्न नित्य साक्षी नहीं है नहीं होने से बौद्धों का मत में निरात्मवाद हो जाएगा तत्श्रुति विरुद्धमित्यर्थ ये श्रुति से विरोध होता है इसका ये निरात्मत्वम सात नंबर टिप्पणी देखेंगे निरात्मत्व चाहत जो क्षणिक विज्ञान है उसको जानने वाला कोई अन्य साक्षी नहीं रहेगा तो निरात्मा हो जाएगा यथा देहस्य साक्षिणा एवं सात्मत्व देह सात्मा तो कैसे हो गया कहते हैं कि साक्षी वहाँ आत्मा विद्यमान है सात्मा कहने का अर्थ आत्मना सह इति सात्मा देह आत्मा के साथ अर्थात तो आत्मा वहां साक्षा देह का विद्यमान रहा होने से देह सातमा हो गया के किसके चलते कहते हैं साक्षी के चलते तथा तो विज्ञान से साक्षिणा एवं सात्मत्व संभवती जैसे देह भी साक्षी के चलते सातमा हो गया इसी प्रकार विज्ञान जो क्षणिक विज्ञान वो कहते हैं वो भी साक्षी के चलते ही सातमा बनेगा असाक्षी तत्व तो निरात्मत्व अर्थात तो अगर कोई साक्षी नहीं रहेगा वो क्षणिक विज्ञान वो आत्मा नहीं हो पाएगा तो सातमा नहीं हो पाएगा निरात्मा हो जाएगा पूर्व पक्ष आगे कह रहे हैं नच विज्ञानम एवं आत्मा अब दूसरों के साथ होने पर ये सातमा होगा ऐसा क्यों है तो बौद्धों का कहना है कि ये जो विज्ञान है ये कोई इतना कमजोर नहीं कि उसका दूसरा कोई चाहिए थोड़ा आप लोग एकाग्र हो जाए इसे बात कहते हैं सिद्धांति कहता है कि ये देह साक्षी के चलते सातमा बन जाता है देह में सातमत्व आ जाता है क्यों अलग एक साक्षी है इसी प्रकार है, के विज्ञान जो बौद्ध लोग कहते हैं क्षणिक विज्ञान उसके साथ कोई और साक्षी रहेगा तभी वो सातमत्व आ जाएगा उसमें बौद्ध कहता है कि दूसरे के सामर्थ्य से ये क्यों सातमत्व इसमें आएगा उसका स्वयं का सामर्थ्य है इसको बौद्ध कह रहा है वो आत्मा ये बौद्ध कह रहा है वो आत्मा न साक्षर अपेक्ष सात्मत्वम आत्मा जो है वो दूसरा साक्षी को अपेक्षा करके उसमें सात्मत्व आएगा ऐसा नहीं वो तो स्वयं ही आत्मा है आत्मत्व आदेव वो आत्मा ही है अन्य अगर आत्मा को आत्मा में सात्मत्व आने के लिए अगर आप और एक साक्षी मानेंगे तो बौद्ध कहते रहे आपको भी तो वही लगेगा आपका जो आत्मा है उसका अगर कोई साक्षी नहीं रहेगा तो फिर आपका आत्मा में भी तो वही नैरात्मी आ जाएगा तो आपको भी आत्मा के लिए और एक साक्षी मानना पड़ेगा आप हमारा विज्ञान के लिए एक साक्षी कहते हैं हम कहेंगे आपका आत्मा को भी और एक साक्षी जरूरत होगा ये समान दोष हो जाएगा अन्य तवापि तुल्यं दूषणम तवापि अर्थात वेदांति नेदांति का भी समान दोष हो जाएगा सिद्धांत कहता है कि इति न चक्यम वक्तुम वाक्य का आरंभ में था न इति सिंत कहता है कि इस प्रकार आप नहीं कह पाएंगे अंतर आपका और हमारा है क्या अंतर है विज्ञान से क्षणभंगुरत्व न देहादिवत आत्म तो कि जो विज्ञान है वही आत्मा है उसके लिए दूसरा आत्मा की आवश्यकता नहीं है अभी वेदांत कहता है कि विज्ञान से क्षणभंग तो आपका जो विज्ञान है वो तो क्षणभंगुर है अर्थात एक एक क्षण में नाश होने का जिसका स्वभाव है वो देहादिपत देह जैसा आत्म तो अयोगात वो आत्मा नहीं होगा विज्ञान तो आत्मा नहीं हो पाएगा मम तो कहता है हमारा तो आत्मा नो नित्यत्वात आत अवध्य न अवध्य लेशोपी अवध दोष हमारा मत में तो आत्मा नित्य होने से कोई दोष नहीं है आपका मत में जो विज्ञान है वो क्षणिक है वो आत्मा नहीं हो पाएगा इसलिए अगर आप उसको सो संभेद्य कहेंगे और कोई नित्य साक्षी नहीं रहेगा तो निरात्मवाद हो जाएगा वो श्रुति विरुद्ध है अभी यहाँ तक बौद्ध जैसा मानने वाले का निराकरण हो गया आगे तृतीय पक्ष आ रहे हैं प्रतिबोधवाक्य से अर्थर संकते ये भी कुछ लोग इसका प्रतिबोध वाक्य का अर्थ कहते हैं ये वाले होंगे वो लोग कहते हैं भाष्य में ये पुनः प्रतिबोध शब्देन निर्निबोध प्रति यथा सूक्त अर्थ परिकल्पयती युन जो लोग कुछ प्रतिबोध शब्दे न जो मंत्र में है प्रतिबोध विदितम मतम ये सभी का भी अलग अलग व्याख्यान हो रहा है वेदांतिक मत में बोध का जो साक्षी है वैशेषिक मत में बोध का जो कर्ता है और बीच में आगे बौद्ध वाले इनका है कि जो बोध है वही स्वयं अपने आप को जानने वाला ये हो गए और अभी पतंजल पक्ष में कह रहे हैं कि प्रतिबोध शब्द से निर्निमित्त बोध को लिया जाएगा ये निर्निमित्त बोध तीन नंबर टिप्पणी प्रमाण वृत्ति निरपेक्ष इति यावत प्रमाण वृत्ति से होने का आवश्यक नहीं है तो सिद्धांती कहेगा कि ये जो आपका ब्रह्माकार वृत्ति होगा ये प्रमाण से होना चाहिए वो लोग कहते हैं कि प्रमाण वृत्ति से प्रमाण से होने का आवश्यक नहीं है प्रमाण वेदांत कहेगा कि जो महावाक्य है वेदांत वाक्य प्रमाण है उससे ब्रह्माकार वृत्ति होगी वो लोग कहते हैं कि प्रमाण से होने का कोई आवश्यक नहीं है तो वो ये कहते हैं निर्निमित्त अगर वेदांत वाक्य से होगा तो सनिमित्त होगा वेदांत वाक्य ही उसका निमित्त बन जाएगा वो वृत्ति ब्रमाकार वृत्ति करवाने में वो लोग कहते हैं कि प्रतिबोध का अर्थ है कि निर्निमित्त बोध कैसा दृष्टांत देते हैं प्रतिबोध यथा सुप्त जिस समय में वो सुसुप्ति में होता है उस समय में अविद्या वृत्ति होती है तो ऐसा नहीं कहा जाता है कि वो जो सुसुप्ति में गया तो ये कोई अर्थात तो प्रमाण वृत्ति अर्थात तो किसी अन्य हेतु से सुसुप्ति में गया ये नहीं है वास्तविक सुसुप्ति में जाना अर्थात सुसुप्ति में आने के लिए हेतु चाहिए सुसुप्ति में जाने के लिए हेतु नहीं चाहिए जब सारे हेतु पूरा हो जाएगा सुसुप्ति में जाएगा सुसुप्ति से आने के लिए जागृत अथवा स्वप्न में फल देने वाले कर्म जब हेतु बन जाएंगे तो सुसुप्ति नहीं रहेगी सुसुप्ति में जाने के लिए कोई अर्थात निमित्त नहीं है वृत्ति जब निरोध हो जाएगा तो सुसुप्ति हो जाएगा तो सुप्त जिस प्रकार की सुप्त अवस्था में अर्थात वृत्ति निरोध हो गया ये वेदांति लोग कहते हैं कि वह सुसुप्ति में भी अवितिया होती है वो पतंजल वाले नहीं मानेंगे कहेंगे तो वहां कोई वृत्ति नहीं है तो इसलिए कहते हैं सुप्त से वहाँ संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है सुप्त जैसे होता है उसी को ही प्रतिबोध विदि तो कहा जाएगा अर्थात सुप्त अवस्था में कोई वृत्ति ही नहीं है और उसका कोई निमित्त ही नहीं है तो वो जो अवस्था है उसी को प्रतिबोध शब्द से कहा जाएगा ये थोड़ा विचारसापेक्ष टीका में देखिए अभी देखे पूर्व पृष्ठा ब्रह चिंत व्याृतिवृत्ते चेतव्यापारे यत्कार साक्षात्कार प्रतिबोध उच्यते ब्रह्म अहम् अस्मि इति चिंत अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति ये चलता है यावत चेतो व्यापृति जब तक ये चित्त का ये व्यापार रहता है तब तक ताबत सम्प्रज्ञात समाधि अभी चित्त का व्यापार हो रहा है पता भी चल रहा है कि हाँ ये ब्रह्माकार वृत्ति ये हो रही है तब तक ये सम्प्रज्ञात समाधि संप्रज्ञात समाधि पतंजल वाला कहते हैं वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमांत संप्रज्ञात ऐसा कहते हैं ये चार प्रकार की समाधि संप्रज्ञात समाधि हो सकता है तब संप्रज्ञात समाधि अवस्था में चित्त का व्यापार होता रहता है अर्थात वो वृत्ति होती है इस प्रकार की अनुभव विद्यमान उस प्रकार के अनुभव होता है ये हो गया संप्रज्ञात समाधि ये संप्रज्ञात समाधि का जब संस्कार अधिक होता है धीरे धीरे असंप्रज्ञात समाधि ये होता है कैसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं निवृत्त चेतो व्यापारे जब चित्त का व्यापार निवृत्त हो गया चित्त का व्यापार अभी पातंजल मत में चित्त का व्यापार निवृत्त हो गया अर्थात अभी कोई वृत्ति नहीं है जैसे कहा जाएगा सुसुप्ति उसी को कहते हैं चेतो व्यापारे निवृत्ते चित्त का व्यापार निवृत्त हो गया एक नंबर टिप्पणी निवृत्ते चेतो व्यापारे व्यापारो वृत्ति चित्त का व्यापार क्या है कहते हैं वृत्ति तथा च निर्वृत्ति कस चेतसह संस्कार मात्रात्मना अवस्थित जब चित्त में कोई वृत्ति नहीं रहा तो संस्कार मात्र रूपेण अभी अभी कोई वृत्ति ही नहीं है किन्तु संस्कार विद्यमान है इस अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि वो लोग कहते हैं विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य ऐसे पतंजल सूत्र है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व विराम विराम अर्थात वृत्ति का निरोध इसका प्रत्यय प्रत्यय शब्द का अर्थ कारण कारण कैसे कहते हैं प्रत्यय उसमें धातु है अय गत धातु अय धातु से अच करेंगे तो क्या बन जाएगा अय प्रति अयते गच्छति इति प्रत्यय प्रति अर्थात तो कार्य प्रति कार्य के प्रति जो जाता है उसका प्रत्यय कहा जाता है कार्य के प्रति कौन जाता है कारण इसलिए प्रत्यय शब्द तो का अर्थ कारण विराम प्रत्यय विराम अर्थात सर्व प्रकार वृत्तिनां जो अभाव इसको विराम कहा जाएगा ये पाणिनि महर्षि भी कहते हैं विरामो अवसानम अवसानम का अर्थ कहते हैं वर्णानम अभाव इसी प्रकार की यहाँ भी कहते हैं विराम विराम अर्थात यहाँ वृत्ति का विचार चल रहा है पतंजलि योग सूत्र में वृत्तियों का जब अभाव हो जाएगा अर्थात कोई भी वृत्ति और नहीं रहेगा ये उसका कारण क्या है वृत्तियों का अभाव का कारण क्या है वो हो गया विराम प्रत्यय वो कौन है कहते हैं पर वैराग्य वैराग्य जितना अधिक बढ़ेगा कहते हैं वृत्ति उतना घटेगा चित्त चलता है क्यों कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ उसको या तो आसक्ति है अथवा कहीं से कुछ द्वेष है इस होने से तो चित्त चलेगा ये तो बहुत मतलब कठिन स्थिति है किंतु अभी राग द्वेषर नहीं है किंतु संस्कार बस वो चल रहा है अभी उसको कोई इच्छा नहीं है कहीं से कुछ करने का कोई हटने का ये बुद्धि नहीं है फिर भी संस्कार बन गया कहते स्विच तो बंद हो गया किन्तु फैन अभी भी चलता है तो ये भी चलता है कहते हैं अभी उसका संस्कार बना हुआ है किंतु जब संपर्क ज्ञा तो समाधि धीरे धीरे अभ्यास करेगा अभी विरुद्ध संस्कार लाने से पूर्व संस्कार नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे संस्कार नाश होने का तीन उपाय है एक तो विरुद्ध संस्कार लाएंगे तो वो संस्कार नाश होगा नहीं तो समय में भी वो संस्कार नाश हो जाएगा धीरे धीरे और तृतीय होता है सरल उपाय है दुर्घटना और हो जाएगा तो संस्कार नाश हो जाएगा दुर्घटना हो गया ये, ये चला गया तो संस्कार नाश हो जाएगा किन्तु जब संपर्क समाधि करते हैं धीरे धीरे ये जो चित्त का विषय पे चलता है कोई आवश्यकता नहीं चलता है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा तब तो परा वैराग्य कहते हैं पर वैराग्य कहते हैं ये हो गया विराम प्रत्यय इसका अभ्यास पर वैराग्य का अभ्यास करने से आगे क्या होगा कहते हैं कि वृत्ति निरोध हो जाएगा किन्तु तो उसका संस्कार रहेगा विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व पूर्व पूर्वक इसका अभ्यास करने से चित्त का क्या स्थिति हो जाएगा कि और वृत्ति तो नहीं रहेगा किंतु संस्कार शेष थोड़ा संस्कार रहेगा ये जितना समय समाधि होगी असंप्रज्ञाता समाधि उसके बाद फिर चित्त चलने लगेगा संस्कार है तो चलेगा इस अवस्था कहते हैं उस अवस्था में कोई भी वृत्ति नहीं रहा तो कैसा स्थिति है कहते हैं परमानंद साक्षात्कार वो लोग कहते हैं कैसे कहते हैं सौसुप्त आनंद साक्षात्कार जैसे सुसुप्त में आनंद होता है इसी प्रकार की स्व असंप्रज्ञात समाधि उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं वही प्रतिबोध पतंजल वाले प्रतिबोध शब्द का इस प्रकार की ये व्याख्यान करते हैं और इसके लिए भारतिकार प्रमाण देते मतलब भारतिकार वाक्य को लेकर के अभी टीकाकार कहते हैं कि ये वेदांत में भी इसको एक प्रकार के स्वीकार करते हैं तदुक्तम तो बार्तिका कृता सूर्य ये बात कहे हैं अपराय निधि ऐसे शायद है बो, बो, बोधो ही। ना यहाँ तो ही है किंतु मुख्य वार्तिक में अपरायत बोधोत्र निधिध्यासन उच्यते पूर्व अवधि तदुउपन्यास तदउपन्यास्यते इस प्रकार की है अपरायत बोधो वो कार है बोधो।, आ, बोधो चाहिए अच्छा अपरायत बोध यहाँ निधिध्यासन शब्द से कहा जाता है जो ये असंप्रज्ञात समाधि बोलकर के पातंजल वाले कहते हैं ये अपरायत बोध निर्निमित्त वो लोग कहते हैं अर्थात ये वेदांत कोई मुख्य मत नहीं है अर्थात ये वेदांतिका है कि पूर्व पक्ष न एक देशी तव न ये ग्रहण होता है वार्तिका में ये आया है बृहद वार्तिका में दो चार दो सौ सत्रह है ये ये वर्तिका ये प्रसिद्ध है ये अन्यत्र अन्यत्र इसका उदाहरण भी दिया जाता है यहाँ दो नंबर टिप्पणी उक्त बोधस्य से निर्निमित्व प्रमाण ये बोध निर्निमित क्यू है कहते हैं कि है कि वार्तिकार भी कहे अपराय तोध है पर आयत्त तो नहीं है ये इसका कोई निमित्त तो नहीं है तो इस वाक्य का वेदांति कैसा व्याख्यान करते हैं और पतंजल वाले कैसा व्याख्यान करते हैं टिप्पणी में देते हैं वृत्त्या आवरण भंगे निरावरण स्वरूप प्रकाश से प्रकाशांतर निरपेक्ष सिद्धांत गति ये वेदांत का मत है वृत्ति के द्वारा आवरण भंग हो जाएगा ब्रह्म अभी आवृत्त है जब ब्रह्मा का वृत्ति होती है तो आवरण भंग हो गया आवरण भंग हो जाने से निरावरण स्वरूप प्रकाश से जो भी निरावरण हो गया आत्मा और वो स्वयं प्रकाश है प्रकाशांतर निरपेक्ष आत्मा का प्रकाश के लिए अन्य कोई प्रकाशांतर चाहिए नहीं यही हो गया कि अपरायत्त तो बोध पर के आयत्त तो नहीं इसका प्रकाश के लिए दूसरा नहीं चाहिए किंतु आवरण हटाने के लिए दूसरा चाहिए वृत्ति ज्ञान होकर के ब्रह्म का आवरण को हटा देगा किंतु ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए दूसरा पदार्थ तो नहीं चाहिए एक दृष्टांत तो देने के लिए जैसे अंधकार में पुष्प है और पुष्प के ऊपर एक वस्त्र आवृत हुआ है अभी हम केवल प्रकाश ले आएंगे अंधकार में अब वो दिख जाएगा पुष्प नहीं दिखेगा और अभी पुष्प दिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा और वस्त्रावरण को हटाना पड़ेगा अभी वस्त्रावरण हटाने भी चाहिए प्रकाश भी चाहिए कहें अंधकार है वस्त्रावरण है और हम केवल वस्त्रावरण को हटा दिए अभी पुष्प दिख जाएगा नहीं दिखेगा तब वस्त्रावरण का अपसारण भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए दो पदार्थ चाहिए किंतु मान लीजिए कि वहां एक दीप है और दीप के ऊपर एक घट हम आवरण करके रखे हैं और अंधकार है अभी हम अंधकार है और प्रकाश जला देंगे अभी वो दीपो दिख जाएगा नहीं।, नहीं दिखेगा और अंधकार है और हम घट को अभी हटा लेंगे तब दीप दिख जाएगा दिखेगा क्यों दिख जाएगा पुष्प तो नहीं दिखा था अंधकार में पुष्प भी आवृत होकर के था दीप भी आवृत होकर के था जब पुष्प के ऊपर हम वस्त्र हटा लिए तो पुष्प नहीं दिखा किंतु दीप के ऊपर जब हम घटक हटा लेंगे दीप दिख जाएगा क्यों क्यों सो प्रकाश है सो स्वप्रकाश अर्थात ये विचार के लिए दीप प्रकाशमान है पुष्प प्रकाशमान नहीं है आवरण हटने पर दीप तो दिख गया किन्तु पुष्प नहीं दिखा इसी प्रकार की ब्रह्म में भी आवरण है और जगत में भी ये सब आवरण है कोई भी पदार्थ हमको जो ज्ञात तो नहीं हो रहा है वो आवृत है किंतु ब्रह्म का विषय में केवल ब्रह्माकार वृत्ति होने से आवरण हट गया और ब्रह्म स्व प्रकाश है जैसे दीप अन्य कोई घटपट इत्यादि में हमको अगर ज्ञान नहीं है उसके बारे में अज्ञात तो है आवरण भी हटाना पड़ेगा और प्रकाश भी चाहिए किंतु ब्रह्म में केवल आवरण हटाना है स्व प्रकाश है ये यह बात यहाँ कह रहे हैं निरावरण स्वरूप प्रकाश से प्रकाशांतर निरपेक्ष दूसरे प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं चाहिए ये अपरायत हो गया किंतु आवरण हटने के लिए दूसरा चाहिए चाहिए ब्रह्म में आवरण हटने के लिए दूसरा चाहिए किन्तु प्रकाश करने के लिए दूसरा नहीं चाहिए ये वेदांत का मत में अपराय प्रकाश के लिए अपरायत किंतु निरावरण के लिए अपरायत है क्या ब्रह्म नहीं।, नहीं है पर आयत है वृत्ति चाहिए आवरण हटेगा तो वेदांत मत में प्रकाश के लिए अपरायत् है और ये पातंजल वाले जो यहाँ अपरायत्ता ये कहते हैं वो लोग कहते हैं कि अर्थात सुषुप्ति जैसा हो जाना चित्त निवृत्त हो जाना ये परायत नहीं है ये चित्त को बंद कौन कर देगा हम चाहेंगे कि ये मनो बंद हो जाए ये मन को बंद करेगा कौन मनो मन को बंद कर दे पाएगा क्या अगर मन नहीं है मन अर्थात तो अंतकरण करें अंतकरण अगर नहीं है तो बाकी रहेगा शुद्ध चैतन्य ये शुद्ध चैतन्य वो निष्क्रिय है वो अंतकरण को बंद नहीं करेगा अंतकरण अंतकरण को बंद नहीं कर पाएगा तो वो लोग कहते हैं कि ये जो संसुप्त जैसा अवस्था हो जाता है वृत्ति निरोध हो जाता है वो किसी के चलते नहीं होगा वो निर्निमित्त है कहा गया कि पर वैराग्य होने से वो होगा किंतु पर वैराग्य उसका तात्कालिक निमित्त नहीं है क्योंकि अभी इस क्षण पर वैराग्य हो गया इसी क्षण वृत्ति निरोध हो जाए अगला क्षण पर वैराग्य चला गया फिर वृत्ति आ जाएगा इस प्रकार नहीं है तो इसलिए वो लोग इस प्रकार की जो वृत्ति निरोध हो उसको निर्निमित्त कहते हैं टीका में टिप्पणी में देख रहे थे बातिके अभी व पूर्व पक्षत एक देशी मत उद्भावनम एत मंतव्य में जो ये बात कहा गया दिए ऊपर में श्लोक अपरायत बोध ये बातिक मे पूर्व पक्ष मत है ये सिद्धांत मत नहीं है अर्थात पतंजल मत में और वेदांत मत में यह अंतर है वो लोग कहते है की वृत्ति निरोध हो जाना यह निर्निमित सिद्धांत कहता है कि प्रकाश होना है निर्निमित किंतु वृत्ति चाहिए निरावरण करने के लिए अच्छा, आगे ये हो गया एक मत अर्थात तो पतंजल मत आगे कहते हैं टीका में देखिए, अच्छा टिप्पणी में और एक शब्द रह गया एवं एवं अग्रे अपि, अग्रे अर्थात आगे और एक चतुर्थ पक्ष ला रहे हैं भाष्य में वहां भी पूर्व पक्ष है एक देशी मत है इसी प्रकार की उसको भी ग्रहण किया गया वो वेदांत का मुख्य मत नहीं है एवं अग्रेपी अर्थात तो एक देश मत उद्भावन पूर्व पक्षीतः लेना है अभी चतुर्थ मत देखेंगे भाष्य में सकृत विज्ञातम प्रतिबोध इति अपरे ये लोग सद्य मुक्तिवाद अर्थात तो ब्रह्म ज्ञान हुआ तो शरीर छुट गया सद्य मुक्ति तो जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति इस प्रकार की नहीं है अर्थात तो ब्रह्म ज्ञान निश्चय हुआ तो वो विदेह मुक्ति ही हो गया सकृत विज्ञानम प्रतिबोध इति अपरे वो लोग कहते हैं एक बार ब्रह्म ज्ञान होता है वही प्रतिबोध है एक ही बार ही होता है टीका में अथवा अथवा अर्थात ये चतुर्थ पक्ष हो गया प्रथम पक्ष था वैशेषिकों का द्वितीय पक्ष था बौद्धों का तृतीय पक्ष पतंजल ये चतुर्थ पक्ष हो गया अथवा अक्रिय ब्रह्मात्मु सती प्रमात्वअुपपत्त पुनर्ज्ञान असंभवात्म मुक्तिण सकृत विज्ञान प्रतिबोध उच्य अक्रिय ब्रह्म वो ही आत्मा है इस प्रकार की अनुभव हो जाने पर प्रमातव अनुपत्त जो प्रमाता है वो सक्रिय है किंतु मैं अक्रिय हूँ इस प्रकार की जब निश्चय हो जाता है प्रमात्रित्व अनुपत आगे और प्रमाता नहीं बनेगा प्रमाता नहीं बनेगा तब तो पुनर्ज्ञान असंभवत और ज्ञान नहीं होगा विषय ज्ञान नहीं होगा सद्य मुक्ति कारणम सकृत विज्ञानम प्रतिबोध हो सद्य मुक्ति हो जाएगी इसको सकृत विज्ञान कहते हैं तीन नंबर टिप्पणी सद्य मुक्ति मुक्ति रत्र विदेह कैवल्यम र्थात विधेयक कैवल्य हो गया ब्रह्मज्ञान होने से विधेयक कैबल्य ऐसा वो मानते है अर्थात वो विधेय कैवल्य को ही ज्ञान कहते हैं ये जो जीवन मुक्ति है उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं वेदांत तो में ये भी एक मत है इसके लिए भी प्रमाण देते हैं सकृत प्रवृत्तिया मृदनाति क्रियाकार अज्ञानम आगम अज्ञानम सांगत्यम नास्त्य तो ये भी बातिक है तीन, तीन है ये तीन, तीन, तीन अर्थात, आ, ना जारत कार, जारत कार। तो न हाँ, ये विचार सकृत अच्छा इसका अन्वय है आगम ज्ञान सकृत रूप भृत अज्ञानम मृद्नाती अतो अनो सांगत्यंग नास्ती वो लोग कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो प्रमातत्व नाश हो गया तो विधेय मुक्ति हो जाएगी क्यों कहते हैं आगम ज्ञानम जो ब्रह्म ज्ञान हुआ सकृत प्रवृत्तिया एक बार भी अगर हो गई तब क्रिया कारक रूप को धारण मतलब पालन करने वाले जो अज्ञान है उस अज्ञान को मृदनाति नाशयति ब्रह्म ज्ञान हुआ तो अज्ञान को नाश कर देगा अज्ञान ही क्रिया कारक रूप को सब भरण करता है पोषण करता है अज्ञान है तो क्रिया कारक फल ये सब विचार है एक बार अगर आगम ज्ञान हो गया तो अज्ञान नाश हो गया क्रिया कारक फल ये सब बुद्धि चली गई जाने से क्या होगा अतो अनयोह, आगम ज्ञान और अज्ञान ये दोनों का सांगत्यम समानाधिकरण नहीं है तो जहां आगम ज्ञान अर्थात तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा वहां आगे कभी प्रमात्री ज्ञान नहीं होगा जिसको अर्थात तो ब्रह्माकार ब्रह्माकार वित्तीय ज्ञान हो गया वो आगे प्रमाता बनेगा ही नहीं और तो शरीर नाश हो जाएगा इस प्रकार की वो कहते हैं ये वर्तिक प्रमाण ये श्लोक में सिद्धि में भी आया है ये भी एक पूर्व पक्ष है वेदांत का मुख्य सिद्धांत तो नहीं है आगे ठीक अच्छा यहाँ चार पांच दो टिप्पणी है हाँ हाँ वहा वो चाहिए नहीं सकृत प्रवृत्तिया मृदनाती वहां कमा हो गया वो आवश्यक नहीं है आप आगे कभी कहेंगे तो स्वामी जी कह सकते हैं नहीं तो सीधा वाक्य ही कहेंगे महाराज शब्द व्यवहार नहीं करेंगे महाराज शब्द केवल महाराज श्री के लिए ही मतलब हम लोग के विचार से अच्छा आगे पक्ष्य द्वय अरुचिम आह ये जो पातंजल मत कहे और जो सद्य मुक्तिवादी वाले हुए ये दोनों मतों में अरुचि अर्थात भाष्यकार ये दोनों मतों को दिखाए हैं, किंतु वो दोनों मतों में अरुचि है इसको भाष्यकार कह रहे हैं भाष्य में निर्निमित सनिमित सकृत व असकृत व प्रतिबोध एव ही सो निर्निमित कहे सनिमित कहे सकृत कहे असकृत कहे वो प्रतिबोध है निर्निमित पतंजलि वाले कहें तो संमित्त उससे पहले वेदांत का मत तो मुख्य मत था अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति से यह होगा सकृत होता है जो सद्य मुक्ति वाले असकृत वेदांति कहेगा ही बार बार हो सकता है ब्रह्माकार वृत्ति इसमें कोई कठिनाई नहीं है तो ऐ स वो प्रतिबोध वही है जो हमने कहा अर्थात तो वृत्ति का साक्षी अच्छा चार पांच टिप्पणी देखना था न हाँ पूर्व पृष्ठ में देखिए यथोक्त प्रतिबोधे अभीक आनयति जो सक्रित विज्ञान वाले सद्य मुक्ति वाले उसमें भी बातिक को द दिखाते हैं अतः मृद्ना सकृद इत्यादि अृद्नाती असर मिथ्यापयती सिद्धांत अनुसारी अर्थ आगम ज्ञान हो गया तो क्रियाकारकूप को मृद्नाती नाशयती नाशयती अर्थात मिथ्यापय मिथ्यापयति का अर्थ कहते हैं मिथ्या करोती मिथ्यापयति तत्क्रोती तद तदाचे नीचे से हो गया तो मिथ्या अर्थात करोति ये वेदांत का मुख्य मत है अर्थात जीवन मुक्ति अवस्था आ जाता है जब आगम ज्ञान हो जाता है और अज्ञान नहीं रहता है तो अज्ञान और आगम ज्ञान का सांगत्यम सांगत्यम सामान पांच नंबर टिप्पणी दे दी सामान तो ये दोनों में और नहीं होता है जहाँ ब्रह्म ज्ञान रहेगा वहाँ ज्ञान नहीं रहेगा तभी भाष्यकार ने कह दिए प्रतिबोध विदितत तो वही अर्थ है जो हम कहें उसको आप स्निमित निर्निमित सकृत असकृत जैसा मानना है ऐसा कहो इसका आगे सब टीकाकार ने स्पष्टता देते हैं अयम आशयः अर्थात यहाँ ये जानने योग्य है न तावत अविद्यावर्तक से आगंतुक बोध से संभवती भगवान भाष्यकार क्यों अरुचि दिखा दी है कह दिए निर्निमित हो सनिमित हो सकृत हो असकृत हो तो प्रतिबोध ही है इस प्रकार की अरुचि दिखाने का कारण है जो लोग निर्निमित्त कहते हैं उनको ये निराकरण करते है नावत ना अविद्यावर्तक से आगंतुक बोध से अविद्या का जो निवर्तक है तो ये ब्रह्माकार वित्ती ब्रह्म ज्ञान कहेंगे ब्रह्म विद्या ये आगंतु होगा ना नित्य होगा ब्रह्माकार वित्ती जो ब्रह्म ज्ञान है ये आगंतु है आगंतु बोध ये निर्निमित्त नहीं होगा आगंतु भी है आगंतु अर्थात कभी आएगा कभी नहीं आएगा जो हमेशा रहता है कहीं उसको आगंतु कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा आगंतुक अर्थात कभी आता है तो जो कभी आता है इसका कोई ना कोई निमित्त होना पड़ेगा क्योंकि अगर निमित्त नहीं है तो पदार्थ कादाचित्त का अर्थात कभी होता है कभी नहीं होता ऐसा नहीं रहेगा कोई निमित्त है तभी तो कादाचित का होगा निमित्त नहीं है तो नित्य रहेगा नहीं तो नित्य नहीं रहेगा ये दोनों में से कोई एक होगा नित्य सत्वम असत्वम व क प नित्यम सत्वम होगा अथवा नित्यम असत्वम होगा जैसे ख पुष्प अथवा आकाश ख पुष्प आकाश कुसुम वो नित्य सत्व है ना नित्य असत्व है नित्य असत्व आकाश कुसुम कभी नहीं है और आकाश नया आइकलो जिसको मानते हैं वो नित्य सत्व है ना नित्य असत्व है अगर कोई कारण नहीं रहेगा तो या तो नित्य सत्व होगा अथवा नित्य असत्व होगा और नियामकाधि भावा क्वाचित कत्वम मिहेशते इस प्रकार की ये शायद धर्म की है प्रमाणवार्तिक में अथवा कुमार ये दोनों में से किसी का श्लोक है तो ये नियामकाधि नियामक अर्थात कोई एक नियामक कोई एक निमित्त रहेगा निमित्त रहने से ही जाकर के ये क्वाचित तत्व कभी है कभी नहीं है इस प्रकार जहां भी होगा कोई ना कोई निमित्त रहेगा निमित्त नहीं है या तो नित्य हो जाएगा नहीं तो असत होगा ये दोनों होगा कार्य ये इसको कहते हैं टीका में कार्य सेम व्याप्ते जो कार्य होगा उसका कोई ना कोई निमित्त रहेगा तो निमित्त नहीं है ता या ता तो या तो नित्य होगा मतलब सत सत हो जाएगा नहीं तो असत होगा सौसुप्त श्या न निर्निमित्व अभी सिद्धांत कहता है जो वृत्ति ज्ञान अविद्या का निराकरण निराकरण करने वाला होगा उसका तो कोई निमित्त रहेगा और आप पातंजल वाले ये जो सुसुप्ति अवस्था को निर्निमित्त कहते हैं वो भी निर्निमित्त नहीं है वहां भी निमित्त है उसको दिखा रहा है सिद्धांति सौसुप्त सौसुप्त से सुसुप्त भव इति सौप्त सथम पंक्ति में दिया था यथा सुप्त सुप्त प्रतिबोध अर्थात जो सुख होता है निर्निमित्त तो वो भी निर्निमित्त नहीं है कैसा होता है अविद्या पूर्व पूर्व निरोध अवस्था संस्कार उद्भूत तादृश वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य तुख साक्षात्कार उपगमात्द्या है इसका अन्वय आगे होगा पूर्व पूर्व निरोध अवस्था संस्कार उद्भूत तादृश वृत्ति के साथ अविद्या वृत्ति सुसुप्ति अवस्था में अविद्यावृत्ति होती है अविद्याया अविद्या ये अविद्यावृत्ति कहा से होती है तो उसके लिए कहते हैं पूर्व पूर्व निरोध अवस्था का संस्कार पूर्व में सुसुप्ति हुई थी वो सुसुप्ति में सारे वृत्ति का निरोध हो गया था वृत्ति निरोध का संस्कार रहा चित्त में वो संस्कार से फिर दोबारा अभी वो वृत्ति तो अविद्याृत्ति बनेगी सिद्धांत कह रहा है कि सुसुप्ति अवस्था में अविद्यावृत्ति रहेगी पतंजल वाले कहेंगे वो लोग भी वहाँ। तो ये एक निद्रा निद्रावृत्ति मानते हैं पतंजल वाला भी निद्रा निद्रावृत्ति मानते हैं तो निद्रा निद्रावृत्ति के लिए वो लोग कहते हैं अभाव प्रत्यवलंबन वृत्तिर निद्रा अभाव प्रत्यय को आलंबन करने वाले वृत्ति वो भी एक वृत्ति स्वीकार करते हैं किन्तु अभाव प्रत्यय प्रत्यय कारण अभाव अभाव किसका अभाव रजस और तमस ये दोनों का अभाव को आलम्बन करता है न रजस और सत्व रजस और सत्व ये दोनों वृत्ति का अभाव को मतलब अभाव का जो कारण है अभाव प्रत्यय प्रत्येक कारण, कारण अभाव सत्व रज सत्व रज ये दोनों वृत्ति का अभाव का जो कारण है कौन है तम तो तम ये दोनों वृत्ति को अभाव करवा देगा अभिभव करवा देगा तो अभी ये अभाव प्रत्यय आलम्बन प्रत्यय तम तम को आलम्बन करने वाली जो वृत्ति उसको निद्रा कर जाएगा तमो प्रधान है तो अभी पूर्व पूर्व निरोध अवस्था उसका संस्कार होता है सुसुद्धि होगी तो उसका संस्कार बनेगा वो संस्कार से उद्भूत हो जाएगा जो अभिद्या वृत्ति तादृश वृत्ति वृत्ति अर्थात पूर्व पूर्व निरोध वृत्ति हुई थी उसका संस्कार बन गया था अभी फिर वृत्ति फिर आएगा कहा से आएगा कहते संस्कार हो गया जितना जितना संस्कार बढ़ेगा उतना, उतना उतना अधिक होगी वृत्ति उतना उतना अधिक निद्रा ये वृत्ति उस समय में कहते हैं अविद्या या वृत्ति अभी अविद्या वृत्ति में भी अभिव्यक्त चैतन्य जैसे परमातवृत्ति में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है इसी प्रकार अविद्या वृत्ति में भी चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी तत्र सुख साक्षात्कार उपगमात तो उसी को ही सुख का साक्षात्कार कहा जाता है वो अविद्यावृत्ति में जो चैतन्य अभिव्यक्ति हुआ वही सुख साक्षात्कार कहा गया उसको सुख होता है सुसुक्ति में अविद्यावृत्ति है और जागृत इत्यादि अवस्था में है परमात्र आगे टीका में यहाँ सात नंबर टिप्पणी देखेंगे अविद्या अश्य वृत्तौ अन्वयस अविद्या टीका में जो शब्द दिए इसका अन्वय कहाँ होगा कि कहते वृत्ति जो आगे है पूर्व पूर्व निरोध अवस्था संस्कार उद्भूत तादृश वृत्ति अविद्या का अन्वय वृत्ति के साथ बना है आगे टिप्पणी में तथा ही मन प्रभृतिना यह पूर्वो पूर्वो निरोधस सुसुप्ति कालीनो अविद्यांग लय तक पंक्ति मन प्रभृति नाम सभी का पूर्व पूर्व निरोध हुआ था सुसुप्तिकालीन सुसुप्तिकाल में वह निरोध हुआ था निरोध का अर्थ कि मन प्रभृति नाम अविद्यायंग लय मन इत्यादि का अविद्या में लय हो जाना इसी को निरोध है ये सुसुप्तिकाल है तादृश निरोध अवस्थाया उस प्रकार की निरोध अवस्था का यो अविद्यांग वहा यो विद्यायाम है वहा थोड़ा खंडाकार कर लेना है यो अविद्यायाम संस्कार विद्या में वो सुसुप्ति का संस्कार नहीं बनेगा तो इसलिए अविद्यायाम। अविद्या में उसका संस्कार हो जाएगा तस्मात्मित उस निमित्त से अविद्याया या निद्राख्या निरोध वृत्तिस अविद्या की वृत्ति निद्रा उसका नाम है निरोध अवस्था है निरोध अवस्था निद्रा नाम वाली अविद्या का जो वृत्ति होती है तद अभिव्यक्ता चित उसमें अभिव्यक्त होती है जो चित वही सुख रूप हुआ निद्रा या वृत्ति तम तो उत्तम निद्रा एक वृत्ति है ये योग सूत्र में कहा गया था यहाँ सूत्र भी दे दी है अभाव प्रत्यय लंबना वृत्तिर निद्रा इति अभाव अर्थात सत्व रजस का अभाव उसका प्रत्येक कारण कारण हो गया तमह तमो को आलम्बन करने वाले वृत्ति या निद्रा तमो को आलंबन करने अर्थात तो तमह प्रधान है इति तो आगे टिका में अतएव तो वृत्ति क्योंकि सुसुप्त अवस्था में भी एक अविद्या वृत्ति होती है और अविद्या में चैतन्य प्रतिबिंबित होता है वो चैतन्य अर्थात आप है साक्षी तो उस समय में हमको अभी कहते हैं कि अभी जैसे आप लोग सुन रहे हैं हम बोल रहे हैं अभी आप जान रहे हैं कि ये शब्द सुन रहे हैं और सामने में बैठ करके वक्ता बोल रहे हैं इस प्रकार के जान रहे हैं ये जो आप अभी जान रहे हैं ये प्रमात्री वृत्ति होते प्रमाता है आप, आप जान रहे हैं तो ये प्रमात्री वृत्ति अर्थात आपका अंतकरण में जो वृत्ति हुआ उसमें आप साक्षी चैतन्य प्रतिबिंबित तो हुए और ये वृत्ति भी नाश हो जाता है नाश होने से उसका संस्कार बन जाता है संस्कार होने से आगे स्मरण होता है हम उस समय में पाठ में बैठ करके सुन रहे थे वृत्ति होगा उसमें चैतन्य के चैतन्य प्रतिबिंबित तो होगा और वृत्ति नाश होगा हो नाश होने से संस्कार होगा संस्कार होने से स्मरण होगा इसी प्रकार की सुसुप्ति अवस्था में भी अविद्या हुई थी उसमें भी चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ था और वो वृत्ति भी नाश हुआ नाश होकर के संस्कार हुआ संस्कार से आगे स्मरण होता है सुखम अहम अस्वापसम न किंचित अवैधिशम इस प्रकार के स्मरण होता है चैतन्य प्रतिबिंबित तो, वृत्ति का नाश होने से संस्कार बनता है चाहे वो प्रमात वृत्ति हो चाहे वो अविद्या वृत्ति हो वृत्ति तो का नाश होने से संस्कार होगा संस्कार से आगे स्मरण होगा इसको यहाँ कहते हैं अतएव वृत्ति तो विशिष्टस्य से बिना से स्मरण उपपद्यते अतएव अर्थात चैतन्य विशिष्ट जो वृत्ति है अविद्या वृत्ति उसका नाश हो करके ही संस्कार बन करके स्मरण होता है अतएव आठ नंबर टिप्पणी अतएव यथोक्त वृत्ति निमित्तत्वाद एव निमित्तवाद इतिहावत अर्थात तो अविद्यावृत्ति निमित्त है अभी जो स्मरण कर रहे हैं अविद्या अविद्यावृत्ति इसका निमित्त है सुसुक्ति अवस्था में जो था टीका में आगे अतए तो वो वृत्ति विशिष्ट से विनाश वृत्ति विशिष्ट से विनाश वृत्ति विशिष्ट से जिस समय में अविद्या अविद्यावृत्ति हो रहा था उसमें चैतन्य था वृत्ति विशिष्ट से उसका विनाश हुआ कहते चैतन्य का भी विनाश हो गया कहीं शुद्ध चैतन्य का विनाश नहीं हुआ वृत्ति विशिष्ट चैतन्य उसका विनाश हुआ वृत्ति विशिष्ट चैतन्य इसमें विशेष्य कौन है शब्द का वाक्य क्या था वृत्ति विशिष्ट चैतन्य उसमें विशेष्य कौन है चैतन्य विशेषण वृत्ति अभी विशिष्ट का नाश होगा विशिष्ट का नाश विशेषण का नाश से होगा ना विशेष्य का नाश से होगा ना उभय का नाश से हो सकता है तीनों से हो सकता है अगर केवल विशेषण का नाश होगा यहाँ विशेषण कौन है वृत्ति तो वृत्ति का नाश हो जाने से वृत्ति विशिष्ट चैतन्य उसका भी नाश हो जाएगा हो जाने से कहता है कि विशिष्ट का नाश हो गया इसलिए यथोक्त वृत्ति निमित्त तो वृत्ति अभिद्या वृत्ति जो हुई थी वह निमित्त हुआ तो सुसुप्ति के लिए यो निमित्त हुआ इसलिए निर्निमित्त नहीं हुआ वो जो आनंद की अभिव्यक्ति हुई थी विनाश अगर नौ नंबर टिप्पणी दी है स्मृति हेतु संस्कार से अनुभव ना साधीन अनुभव का नाश होने से संस्कार हो करके स्मृति बनती है इसलिए स्मृति का हेतु हो गया हे संस्कार स्मृति हेतु संस्कार संस्कार से अनुभव ना अनुभव हो वो नाश हो तब तो तभी संस्कार बनेगा जो पदार्थ का कभी अनुभव नहीं हुआ है उसका कभी संस्कार बनेगा नहीं संस्कार नहीं बनेगा तो आगे स्मरण भी नहीं होगा तो ये सब अर्थात तो कभी कभी ऐसा स्मरण होता है जो यह जन्म में उसका कभी अनुभव नहीं हुआ है ये सब प्रमाण है कि पूर्व जन्म सब था कभी कभी होता है अच्छा आगे भाष्य टीका में स्मरणम उपपद्यते उपपद्यते के ऊपर टिप्पणी दिया है दस नंबर उपपद्यत इति न चाहत सूप्त बोध से निर्निमित्त चिन्हमात्र तो उपगम घटते सूप्त बोध सुसुप्त कालीन जो सुख बोध होता है अगर उसको निर्निमित्त कहेंगे केवल चिन्ह मात्र कहेंगे तब ना उसको चिन्ह मात्र का कभी नाश होगा ना संस्कार बनेगा ना उसका स्मरण होगा कभी होगा ही नहीं इसलिए वहां भी वृत्ति है और सुसुप्ति में जो सुख होता है वो भी सनिमित्त ऐसा वैदांतिक कहते हैं। ठीक है ये और भी विचार यहाँ है आज यहाँ तक ओम संग्र सन भरुण संग